माँ की बातें श्रीमती सरला बाला देवी सुधीरा दीदी वायु परिवर्तन के लिए मुझे साँस लेकर काशी जाएंगी कहने पर माँ इस बारे में बहुत सी बातें पूछने लगी जल्दी ही जाओ स्वास्थ्य सुधारना होगा न इसके बहुत दिनों बाद एक दिन माँ के चरणों का दर्शन करने गई साँस में डॉक्टर की पत्नी थी इस बार सुधीरा दीदी के नहीं रहने से मुझे बहुत डर लग रहा था कि माँ यदि मुझे न पहचान पाए तो हम लोगों ने पूजा गृह में जाकर देखा माँ पूजा करके उठ गई हैं मुझे देखकर बोली बेटी आई हो बहुत दिनों से आई नहीं तुम्हारे लिए कितनी चिंता हो रही थी कहाँ थी मेरे प्रणाम करते ही सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद देकर माँ सुधीरा दीदी के बारे में पूछने लगी मैंने कहा वे कलकत्ता आई हैं मैं उनके साथ आई हूँ माँ मुझे पहचान गई है यह सोचकर मेरे प्राण आनंद से भर उठे उस दिन बलराम बाबू के यहाँ निमंत्रण था सभी लोग जाएंगे राधु अस्वस्थ है इसलिए माँ बोली यह नहीं जाएगी राधु और यह यही रहेंगे। माँ को लेने गाड़ी आई है जाते समय माँ हम लोगों से कह गई तुम दोनों खेलो मैं जल्दी ही आऊँगी फिर राधू से बोली दीदी के साथ खेलो बेटी मैं शीघ्र ही आती हूँ चार बजे के बाद माँ लौट आई उसी गाड़ी से हम लोगों का लौटना भी तय हुआ माँ ने जल्दी जल्दी मुझे ढेर सारा प्रसाद देकर कहा आहा बेटी हम लोग आई और तुम्हें जाना होगा क्या करोगी कहो उनके साथ आई हो तो उनके साथ ही जाना होगा बहू बहुत देर से आई है राजू क्यों दीदी रुक जाए ना माँ रुकने की गुंजाइश कहाँ है बेटी नहीं वह रुके वे लोग चली जाए माँ पागल हो गई हो क्या उसके रुकने पर वे लोग कैसे जाएंगी नहीं बेटी तुम जल्दी जाओ लोग नीचे पुकार रहे हैं मैंने माँ को प्रणाम कर विदा ली माँ ने आशीर्वाद देकर कहा तुम्हें कितने दिन इस तरह रहना होगा बेटी वह तो ठाकुर ही जाने फिर आना बेटी कहकर माँ शीढ़ी तक हम लोगों के साथ आई उस दिन मैंने माँ की करुणा का कैसा अनुभव किया यह कह कहकर नहीं बताया जा सकता उन्होंने यह करो वह करो कहकर कितने ही आदेश दिए थे